पर विचार चल रहा था एक प्रकार का धारणा आपने सुना जिसमें दस स्थान अलग अलग गिनाए गए थे वाला था वो जिसको शिव योग मार्ग कहते हैं पांच प्रकार की मार्ग है धारणा पहला का नाम शिव योग मार्ग दूसरा पंचतत्व मार्ग तीसरा पिंड ब्रह्मांड मार्ग चौथा नाद मार्ग और पांचवा जो है नाडी चक्र मार्ग ये पांच प्रक्रिया से धारणा किया जाता है पहले वाला जो शिव योग मार्ग में दस स्थान मतलब ग्यारह स्थान माना जाता था जहां पर चित्त आप स्थिर करने का प्रयास करते हैं उसमें भी अलग अलग संज्ञावली थी शब्दावली नाभचक्रदय कुंडी मूर्द ज्योतिषी नासिकाग्रे जी वागरे इत्य करके भाषाकार ने कहा था जिसके गरुड़ प्राण का श्लोक और मैत्र परिषद के मंत्रों को बता दिया था आपको उसी को अन्य योग दर्शन के ग्रंथों में नाम स्त्रिया शिव योग मार्ग का पहला स्थान मूलाधार दूसरा स्थान स्वाधिष्ठान तीसरा नाभ चक्र मणिपुर चौथा हित चक्र अनाहत पांचवा कंठ चक्र शुद्धि छठा जो है जुवा मूल सातवां भू चक्र भ्रूमध्य आठवां निर्वाण चक्र कहते ब्रह्मरंद्र के पास जो विद्यमान है वो नौवा ब्रह्म दसवां हो गया समिकार्य अहकार समिकार अहंकार में और ब्रह्मरंद्र के ऊपर का भी तात्पर्य जो नौवा है उसका भी तात्पर्य ये त्रिकूट नामक तिमी रेख माना गया है उसके भीतर आकाश का बीज हम एक मंत्र होता हम बीज उस बीज से भी शून्य होकर के अथवा पंचभूतों के तत्व से भी रहित होकर के तत्वातीत स्थिति को कर भ्रमरण से ऊपर मन न कल्पना इस ऊपर का देश नकल्पना वहां पर मन को सिर करने का प्रयास करें, उस ऊर्ज शक्ति में ध्यान करना धारणा करना उसको नवा और दसवा था अहंकार और आगे भी कुछ लोगों ने योग मार्ग में दो और जोड़ दिया ग्यारहवा कारण तत्व तो महात तो। और बारवा अपना जीव का अपना स्वरूप ये बारह स्थानों पर ध्यान धारणा करने का नाम शिव योग मार्ग दूसरा पंच तत्व तो मार्ग जो कि वशिष्ठ संहिता में वर्णन किया गया है जिसका संक्षेप में योगी अद्वुल संता में वर्णन हुआ है योगी में वर्णन हुआ ऐसे विशिष्ट जो पांच है उसके उसने श्लोकों में विद्यमान है जिसको मैं सुनाऊंगा आपको धारणा जिसका नाम पंचतत्व मार्ग है और पंचतत्व मार्ग धारणा के बारे में प्राप्त श्री हरिताल हेम रुचिरा तत् तत्कला संयुक्त कमलासन चत। चतुषण हृदय स्थायी प्राण सनीय पंच घटि का चितान्वतम धारे ये बकरी सदा क्षि पर ख्याणाश्री हरिताल हेम रुचिरा तक कला लाच सर्वश्वर्य से संपन्न स्थान है वो मूलाधार चक्र के भीतर में इस चीज को देखना है कि पांचों तत्व के लिए पांच चक्र माना गया है यद्यपि एक आश्चर्य इसमें देखिए है पूरी योग सूत्र ने कहीं भी चक्रों की चर्चा नहीं न कुंड शक्ति की चर्चा क्यों ऐसे कारण है कि उनका वर्णन सुन के आदमी जो ज्यादा मोह में पड़ जाता है इसे योग सूत्रकार ने क्या किसान के रूप में साधन को महत्व दिया साधन को महत्व दिया जिस साधन करने से स्वयं ही आप चक्र कुंडलनी का अनुभव हो जाएगा सकल चक्रों का दर्शन हो जाएगा कुंडली शक्ति का अनुभव भी हो जाएगा भी हो जाए। इसे जानकर किसी चर्चा नहीं लेकिन इस पर भी ग्रंथ हैं और इसे में इस में भी अनेक श्रुतिया है जिसमें कुंडली की चर्चा है योग कुंडलीषद एक उपनिषद का नाम ही चक्रों की चर्चा सब उसमें किया हुआ है श्रुतियों में भी था इस उत्तरवर्ती ग्रंथों में भी है इसमें जान करके प्रयोग किया एक तो सूत्र में ही ग्रंथ था अब किस चक्र नाम लेने में से काम चले जाए उस नाम की व्याख्या करनी पड़ जाएगी तो विस्तार हो जाता है सूत्र और सूत्रों की संख्या के, के विस्तृत विस्तार का जो है देखते हुए उन्हें संकोच करने के लिए जान करके संक्षेप में कथन करने के लिए ही उन चीजों को उल्लेख किया और दूसरी बात उस अनुभव का विषय वो सब क्या है अनुभव का विषय करने का नहीं है करना जो चीज है वो तो बता दिया क्या करना है तुमको करने से अंतिम फल क्या मिलेगा उसकी भी चर्चा कर रहे हैं समाधियों और बीच में आने वाले अनुभवों की चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते उनकी चर्चा नहीं की तो मूलाधार चक्र जो है वह पृथ्वी तत्व का चक्र उसमें विपरीत त्रिकोण रूप में एक शक्ति विशेष को देख रहा है हरिताल हेम रुचिरा हरिताल बने हरिद्रा हल्दी और सोना हेम इसके सदृश रंग वाला है अर्थात पीला रंग विलक्षण पीला रंग वाला वह चक्र और उसमें क्या है तत्कलांचितम तत्व प्रति तत्व उसके कला मन उसका बीज मंत्र बीज मंत्र क्या है? लम लम बीज मंत्र युक्त, संयुक्त कमलासने न चतुष्कोणा स्थायी और संयुक्त कमलासनेन कमलासन पर बैठा हुआ वा वहां पर एक शिवजी दिखाई देगी उनके साथ एक देवी होगी जिसका नाम है डाक हाँ वो वहां पर बैठी हुई है कमलासन संयुक्त कमलासन एक कमलासन है जिस पर दोनों बैठे हुए हैं और वो कैसा है चतुष्कोणा और वहां पर चार कोण वाले चार पंकड़ियों वाला कमलाकार दिखता है जिस पर वो यंत्र स्थापित आप कोई यंत्र स्थापना करते कर्मकांड में आप देखेंगे ना क्या डालते हैं पत्तल बिछाएंगे थाली रखेंगे कुछ तो रखेंगे उस पर चावल वगैरह डाल देंगे उस कलश रखेंगे कलश के ऊपर कपड़ा रखेंगे उस कपड़े के ऊपर यंत्र स्थापना कर फिर उस यंत्र के ऊपर मूर्ति ये प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया पर भी अंदर दिखाई देगा आपका अनुभव में पहले केवल लाल रंग दिखता उस लाल रंग के ऊपर एक विलक्षण लाली मा हल्की लाली माहिर तो चार पोंगड़ियों वाला गुलाब दिखेगा उस चार पोंगड़े गुलाब के ऊपर क्या दिखेगा एक आसन दिखेगा उस आसन के ऊपर देवी देवता दिखेंगे यंत्र दिखेगा पहले लं का लंब बीज के यंत्र पहले उस लम्बी लं का लंब जो ऊपर गला डंडी डंडी दिंडि के ऊपर देवता बैठा हुआ दिखाएगा ये सारी चीज संखे कर और वहा कितने देर ध्यान रखना है दाणा सत्री पंच घटिका अपने सबकल इंद्रियों को उपसंहार करता वह पांच घटिका मैंने दो घंटे तक लगता वह चित्त को स्थिर करनी चाहिए चित्तान्वित रहे ऐसा स्तम्भ करी अरे दार से धारणा क्या करेगी आप इंद्रियों का स्तंभन करने की क्षमता प्राप्त कराती जैसा पृथ्वी नित्य दृढ़ स्थिर है, उसे आपके सारा मन और चित्त और इंद्रिया नित्य दृढ़ और स्थिर हो जाएंगे ईशा स्तंभ कर सदा क्षिति और सदा क्षिति को पृथ्वी तत्व को जीते हुए होकर के जीत करके आप पृथ्वी धारणा को इस तरह से जो प्रसिद्ध पृथ्वी धारणा को करने में सक्षम हो जाते हैं दूसरे में कहते हैं अर्धेन्दू प्रतिमच कु कंठे च तत्तान्वि तत्वूष अतक् सदा विष्णुनाच घटि का चितन्व धारे दुस्सह काल कूट तरला सैदारुणी धारणाधेन्दु प्रतिमच अष्टमी जो चंद्रमा अर्धेन्दु अष्टमी की जो चंद्रमा उसके सदृश दिखाई देते हुए चंद्रकार दिखाई देता कुछ ग्रंथों में चंद्रमा कह दिया है उसके ऊपर त्यागी प्रतिम चवलम कुंद पुष्प का सदृश श्वेत रंग का युक्त होता है कंठे च तत्वान्वितम और उस चंद्रमा का कंठ में अर्थ तो बीचों बीच में इसका बीज मंत्र जो तत्व है तत्व का बीज मंत्र जल तत्व का बीज मंत्र है वह युक्त स्वयं रहे तत्व अवकार बीज सही तम वह अमृत धारा जैसे कीजिएगा उस अमृत के ऊपर वम बीज दिखाई देगा उस वम बीज के ऊपर राकिनी देवी और छह भुजाओं वाला रुद्र दिखाई विलक्षण देवदारी फैलिसा है इसे क्या होगा कहा वहां पर निरंतर बीज सहित युक्तम सदा विष्णु नाम सदा विष्णु के तरह रुद्र नहीं विष्णु है मणिपुर में रुद्रवता है स्वाजिस्थान में विष्टु है विष्टु के साथ राक्षिनी, दाकिनी राकिनी लाकिनी मणिपुर में लाकिनी है और वहां रुद्र बैठे आगे कहीं कहेंगे वहाँ पर प्राणा सत्र विनीय पंच घटिका उस स्थान पर रे सकल प्राणों को इंद्रियों को विनीय उपसंहार करके क्या करना चाहिए तो कहते पांच घटिका पर्यतर दो घंटे लगातार चिंता वित्त दृश्य युक्त होकर के धारणा करनी चाहिए इसे क्या होगा ऐसा दुस्सह काल कूट तरला जो दुस्सरा जो कालूट है ये संसार रूपी कालकूट को आप पचा लेंगे ये क्षमता प्राप्तवार धारणा इस इसमें जल तत्व की धारणा है। दे चक्र जल तत्व का चक्र है तत्थम शिवम इंद्र गोप सदृशम तत् त्रिकोणे अरम तेजो प्रवाल प्रवाण रुद्रेण तत्तम का चित्तान्विधार पूर्वी दधती वैश्वा नी धारणा तत्व शिवम इंद्र गोप सदृश कल्याण स्वरूप अग्नि की ज्वाला के समान दिखाई देता हुआ एक त्रिकोण वहाँ पर उल्टा है पहले तो सीधा यूं था अब इस तरह का त्रिकोण होगा ऊपर की तरफ नोक होगा नीचे की तरफ नोक नहीं ऐसा त्रिकोण है जिसमें अग्नि तत्व का बीज चमकता हुआ दिखता है जिसका है बीज है रम वो रम बीज दिखा है। तेजो अनेक अमयम रवाल रुचिरंग तेजोमय होगा अनेक कोण वाला होगा और प्रवाल रुचिरम नव कोमल पत्तों के समान अत्यंत सुंदर होगा रुद्रेण तत्संग रुद्र देवता के साथ लाक्षी देवी विराजमान रहती है उस जगह पर तीय वहाँ पर इंद्रियों का रूप संहार करके पंच घटिका अर्घत दो घंटा ढाई घटिका एक घंटा होता है पंच घटिका दो घंटा होता है उन दो घंटे में निरंतर यदि चित्त से युक्त होकर के धारणा यदि कर लिया जाए तो क्या लाभ होगा ऐसा कहते हैं वन समम वह अग्नि के समान पावक हो जाता है और वह पूर्विध गति और अग्नि के समान शरीर भी तेजो में शरीर उसको धारणा प्राप्त हो जाता है तारस धारणा का नाम अनिल धारणा गति अग्नि का धारणा है वैश्वान रिधारणा भी इसका एक नाम है इसका नाम वैश्वानरी धारणा चौथा अनाह चक्रको यूल प्रपंच सहित्रुवोर तयकार सहित यंत्र दिवता पंच घटि का धारे ऐसा खे गमनम करोति नि वायु सदाधारणा वायु तत्व की धारणा है यमूलंश जगत प्रपंच सहितम दृष्टं भ्रोरंतर है किस तत्व का मूल कारण को आप भ्रू मध्य में देखा करते हैं उस कारण का कार्यभूत यह वायु तत्व कहा है कहते हैं कि आपकी हृदय देश में जमा है जगत प्रपंच सहितम जगत विस्तार सहित जिसका मूल कारण को आप भ्र में देखेंगे वह तत्व का स्वरूप मंत्रेश्वर देवता अथवा यंत्रेश्वर देवता भी पाठभेद दे। है उस यंत्र ईश्वर आपका जो देवता है वह कहाँ है किस रूप में है पूर्ण तत्त सप्तमय और कारण के समान भी सत्यमय है कि ब्रह्म और जीव में एक नहीं है में जीव भाव का दर्शन होता है इसलिए कहते हैं वह तत्सप्तमय यकार सहित व यकारत्म विजय बीजम वहां पर यदि हम पंच प्राण इंद्रियो सबको विनियाम ने उपसंहार करके दो घंटे तक चित्सयुक्त और धारण यदि करते हैं तो क्या होगा एसा गमनं गमन करो दिनियतम आकाश में गमन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है वायु सदाधारणा इस प्रकार से वायु के नित्य निरंतर धारणा करने वालों की क्षमता प्राप्ति होती है वायुवीय धारणा अंत में आकाश तत्व धारणा आता है आकाशम सुविशुद्ध वारी सदृशम यद्रमंद्रे सिदम तथेन सदाशिवेन सहीद युक्त हकाराक्षर का पंच घटिका चित्तान्वित धारे क्षक पाट भेद नोक्ता नो धारणा आकाशम स्व विशुद्धवारे सदृश आकाश तत्व विशुद्ध जल के सदृश विशुद्धि चक्र में विद्यमान है और ये ब्रह्मरन्द्र स्थित जो ब्रह्मरंद्र में स्थित देवता का स्वरूप है वही देवता इस स्थान का व्यविष्ठात्र देवता है तम नाथे न ना सदा शिव और इसका नाथ गौण है सदाशिव भगवान ही हैं उमस युक्त होकर के हाथी देवता विद्यमान है युक्तम भग राक्षर ही इसे इसका बीज मंत्र हम बीज है उस स्थान पर यदि हम अपने समस्त इंद्रियों को उपसंहार करके इस चित से युक्त होकर दो घंटे तक लगातार धारणा करते हैं मोक्ष के कपाट को हिंड मये न पात्र मोक्षमय का, ना मोक्ष, का पा, मोक्ष का जो कपाट है उसका भेदन करने का सामर्थ्य उस योगी को प्राप्त करते हैं होता है जो योगी एकादशी नवो धारणा करता है इस प्रकार से पंच तत्व धारणा जो वशक् संहिता में कथित विचार दूसरी प्रक्रिया है तीसरी प्रक्रिया है पिंड ब्रह्मांड मार्ग पिंड ब्रह्मांड मार्ग तो जिसको आचार्य शंकर एक ग्रंथ लिखे हैं श्र निपणम श्य शंग्रा, शराचार्य लिखा हुआ है ग्रंथ शक्त चक्र निरूपणम उसके कथित प्रक्रिया को इतना नाम दिया गया पिंड ब्रह्मांड इस पिंड में रहकर के ही स्वपिंड को ब्रह्मांड से करता और स्वरूप अनुभूति करने के सामर्थ्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शक्त चक्र निरूपण नामक ग्रंथ में दिया गया है पा मोलाधार स्वाजिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्योत आद्या इन्हीं छह चक्रों को तो रीढ़ गड्ढी के बीच विद्यमान माना जाता है उस चक्रों का भेदन के द्वारा जो है मुक्ति को पाने की रास्ता वो ब्रह्मांड मार्ग तीसरा हो गया चौथा नाड़ी चक्र मार्ग नारी चक्र मार्ग में सोलह मुक्त नाड़ियों का वर्णन किया गया है जिसको अपना पूर्ण योग पुस्तक में या होलिस्टिक योग पुस्तक में देख सकते हैं पूरा सोलह नारियों का हमने वर्णन किया है और सोलह नारिया कहा शुरू होती है कहा समाप्त होती है वो सारे वर्णन किया हुआ है और इसलिए वर्णन बहुत जरूरी है कल भी एक व्यक्ति ने पूछा क्या हम लोग योगाभ्यास करते हैं तो ये भी संभव है कि कुंडली जागृत हो जाए और गलत नाड़ी से चला जाए कोई दूसरी नाड़ी में चला जाए बिल्कुल जाता ही है अधिकतर लोगों में और इसलिए अधिकतर लोग योग मार्ग में चल करके भ्रष्ट हो जाते योग भ्रष्ट हो जाते नाड़ियों का पहचान और पहचान के साथ साथ यह हमेशा प्रयास करना है की सुषम नारी जागृत तो उसी समय हम शक्ति को आघात करके उत्थान करने का प्रयास करें ये सतर्कता योगी को बरतना पड़ता है और ये आसान बात नहीं बिना गुरुजनों की कृपा का गुरु का देख रेख के बिना किया नहीं जा सकता गुरु ही कराते है इस चीज को तभी हो पाता है नहीं तो नहीं हो बहुत कठिन प्रक्रिया है कि सुषमना दर्शन होना ही कठिन है और सुषमना दर्शन होने के बाद शक्ति को उत्थान करना प्राण संचालन और संचालन क्रियाओं के द्वारा और भी कठिन काम और वो प्रक्रिया को सिखाना और कराना एक साधारण योगी का काम नहीं है जिसकी खुद की कुंडली जागरण हो रखती हो ऐसा ही महान योगी दूसरे में करा सकता है उसके लिए पात्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ जो गुरु हुए हमारे योगी गुरु सन्यास गुरु भी है वो समर्थ थे लेकिन क्या करें? वो कहते थे पात्र मैं करने का प्रयास उल्टा हो जाएगा सबका क्यूँकि अगले का नाड़ी शोधन की तरफ परिपक्व होना जरूरी है पहले जन्म जन्मांतरण से अभ्यास किया हुआ हो अत उसको वैसा शरीर प्राप्त हो जिसके माध्यम से बचपन से प्राणा माजी करता हुआ चलाया हुआ है तो उसका समस्त नारिया परिपक्व शुद्ध है तो जिसको ना जिस नाड़ी को जगा करके वो आपको बोध कराना चाहिए उसको बोध कराने की करने की क्षमता तो चाहिए ना और वो ट्रिगर करे और आप कहीं और हो आपकी वासनाएं कुछ और बोल रही हैं फिर दिक्कत होगा आप अनुभव नहीं कर सकते जिनको उन्होंने कराया दो तो चार कोई कराया ज्यादा को नहीं करा पाए जब जिनके दो हजार से ज्यादा सन्यासी शिष्य दो हजार से ज्यादा दिक्षा किया सन्यासी लोग लेकिन जो है उनमें से दो चार कोई अनुभव करा पाए और कहते से संस्था चलाने के लिए बनाया हुआ है बोलते क्या कर संस्था भी कोई चलाना है लेकिन सब बना दिए सब योग्य नहीं है योग के अधिकारी नहीं हो। कर्म कर्मयोग इनको हम खेल रखते काम करो जब छोटे लगायासी को लाए और जिनको करा रहा था उनको अलग से बुलाते थे अलग से कराते थे रात में चक्ता था काम जब सब सोए रहते थे कर्म कर्मयोगी लोग तो ये सब चीजें मार्ग बहुत तो कठिन मार्ग है चाहे ना चक्र मार्ग छठ चक्र भेदन मार्ग बड़ा कठिन का मार्ग क्या तो महाभेद मुद्रा और महापंग, दोनों में एक साथ करना ये सिर्फ बहुत पूर्वाभ्यास की कक्षा सरल मार्ग इसलिए धारणा का पंच तत्व धारणा वो सरल है ये जो दस स्थान या एकादश वाला जो शिव मार्ग है वो बहुत शिव मार्ग अत्यंत सरल इसलिए भाषाकारोप और उसको संकेत किया अन्य मार्गों का बारे में बोला ही नहीं सभी उसके अधिकार है शिवयोग मार्ग और क्वित पंचतत्व मार्ग के अधिकारी और अति विरल है नाड़ी चक्र निपण मार्ग तो नाड़ी चक्र मार्ग है और अंत वाला नाद मार्ग और भी कठिन तो यहाँ पर नाड़ी चक्र मार्ग के बारे में प्रषदों का कुछ वाक्य और यहाँ दिया है दो प्रश्न देखिए मेर और बाह्य प्रदेश शशिमिहर शिरे सव्य लक्ष्य निशणे मध्य नाड़ी सुषुम्ना मेर और बाह्य प्रदेश मेरो दंड के बाह्य प्रदेश में शशि मिहिर शिव सूर्य चंद्रमा के सुरिय व्य दक्ष निशन दा बाया दाया तरफ घूमता हुआ चल रहा है जिसके बीच में मध्य नाड़ी सुषमना सुषुमना नाड़ी जो नहीं सुषम नाड़ी तो हृदय से ही निकलती नीचे से ही नहीं नीचे तक से हृदय का है ना मुंडकों परिषद में हृदय से निकलता है तो मेर और वहां में सीधा नाड़ी चंद्राम शिवे दक्षिण सूर्य संयुक्ता पिंगला नाम नाम मध्य सुषम नदे मेरु और वाणी चिता नारी मेरु के बायतर जिस नारी है उसका नाम क्रीडा है जिसका विमान चंद्र देवता है अतव शीतल है गहनेबाद में सूर्य संयुक्ता पिंगला नाम नाम नाम प्रसिद्ध जो है सूर्य संयुक्त नारी सूर्याभिमानी देवता नारी है जिसके उसे गर्म रहता तब रहा तथा दोनों के बाहर में तो को करके उन दोनों के बीच में चलता हुआ नाड़ी का नाम सुषम है जो कि वन्य तत्व तो संयुक्ता है तीसरो नाध्य प्रदि निगम तत्व सार में लिखा है तो वेदों का तत्व सार निगम तत्व सार उसे देखा मेरू और मध्य पृष्ठकता तीसरोनाध्य प्रतः मेरु का बाहर नहीं मेरू का मध्य में कह गया पृष्ठकता तीसरोनाध्यार निर्भर होता है मेरे साथ क्या लेंगे क्या हड्डी को लेंगे आप शरीर की हड्डी तो हो जाएगा मेरु सूक्ष्म तत्व है जिस तत्व के माध्यम से आपका अवरोहण आरोहण अवरोहण हुआ करेगा उसको लेंगे आप तो अलग अर्थ हो हड्डी के ऋषिकोण से लेंगे तो बाहर और तत्व तो दृष्टा विचार करेंगे तो प्रकाशमय पाइप जैसी दिखेगा तत्व दृष्टा जैसे तो वो हड्डी पट्टी नहीं दिखेगा अनल स्कंद व पोषण शिवमयोषा अनल स्कंद व पोषण जिसके आदि और अंत कोई पकड़ नहीं सकता ब्रह्मा और विष्णु भी प्रयास करके थक गए नहीं वो वो अनल कन्व नाम आपके सर्वृद्धवान मेर उस दृष्टि विचार करते हैं तो आप भीतर में यंत्र शिष्य नाड़िया भी, भी मतभेद देखने से विवाद नहीं है यहाँ दृष्टि में एक रिढ का हड्डी को लेकर कह रहा है एक मेर को तत्व दृष्टि करता और इसमें अनेक नाड़ियों का नाम नीचे दिया जाए चित्रनी शून्य विवर भुजंगी भी हरंति अलग अलग अलग नारियों का नाम है सोलह नारिया है अलग अलग नाम है कुजंती कुल कुंडली च मधुरम सात स्वात्ति भंजने न जगता जीवो ये आधार्य देलामु जहुअरे विसती कुंडली के बारे में भी कहा कुज कुंडली च मधुरम कुल कुंडलिनी आपके अंदर मधुर शब्द कर्तव्य सदार सांप का हज स्थान दिया वहां पर वैसे वो करता है लेकिन श्वास विभाजन के द्वारा पूरा शरीर को धारण करने वाली मूल शक्ति स्वरूप है वो तो कोई साधारण शक्ति नहीं वो तो वह सोई भी कहा जाता है वो सो जाएगी तो सब मर जाएंगे वो तो सोई कहने का तात्पर्य है जितनी अंश में जग जगने पर आपका आध्यात्मिक लाभ हुआ करता है उतना जगह नहीं है किसी तक जो सोया हुआ ज्याम जागर कि सारी दुनिया को तो यारे सोई का घूम रहे फिर रहे बहुत तात्पर्य होता है अभी त्यारोपी अंधकार में सोए पड़े हुए हैं और ज्ञानी उससे जगा हुआ है तात्पर्य लेना पड़ता है ना पर भी तात्पर्य समझना इसी तरीके से नारी के युक्त तो होकर के वह मुंग लगा करके सोई पड़ी कद का तात्पर्य है सामान्य शक्ति जागृत है विशेष शक्तियाँ है वह अजागृत होने का नाम यहाँ कुंडलिनी का स्वन बारे में कथन कर रहे हैं ध्यात कुंडलिनी देवी विश्वातीता चिंतित ऊर्द वाहिनी हमेशा वाहर में चिंदन करनी चाहिए क्या उल्टा ही रहते सभी चक्र भी उल्टे होते हैं उसको सीधा करना पड़ता है वो बंद वो उसको है, हो। खोलना पड़ता है उसको ग्रंथि भेदन करते चक्र भेदन या ग्रंथि भेदन ऐसे कुंडली भी क्या करी है? कर रखी है अपने मुंह को मुंह में कुछ को डाल दिया और बंद होकर बैठी हुई खोलना पड़ेगा तभी वो चलेगी और खोलना ही इसको ये कहते हैं हम लोग उत्थान उत्थान नामक क्रिया होती क्रियायोग में 19 क्रियाओं का वर्णन जहां पढ़ाई गई है उस क्रिया को 19 क्रियाओं में से क्रिया ग्रम उत्थान शुरू होता है सुशुमना दर्शन से समापन होता है उत्थान और उत्थान करने का फल स्वरूप क्या होना चाहिए तब उत्थान का अभ्यास होने जब तक स्वरूप दर्शन सुना दर्शन से शुरू करके समापन होता है स्वरूप दर्शन की तो क्रिया ध्वनि उन्नीस क्रियाओं का वर्णन किया गया है वहां पर जिसे तीन तीन क्रिया अलग अलग संबंध करता हुआ किया जाता है धारणा ध्यान समाधान एक ही क्रिया के और कुल मिलाकर के वैसे इक्कीस मानी गई है दो अत्यंत गुप्त रखा जाता है गुरु उसे बताते और सीधा करके करा देते उन्नीस को आम जनता को भी सिखा कर गया आप कह सकते तो तुम उसी और प्रयास अभ्यास करते रहो या तो सिखाने की चीज नहीं वो कराने की चीज नहीं दूसरे पुस्तकों में जितने भी आप जगह देखेंगे इस प्रकार के ग्रंथों में उन्नीस ही नाम मिलेंगे उन्नीस की अंतर लेकिन वहां पर सामाजिक का वर्णन नहीं आता उन्नीस इक्कीस के बिना समाधि प्राप्ति उन्नीस क्रियाएं की तैयारी है भेदन के लिए और भेदन केवल आपके आज्ञा चक्र तक हो पाता है उसे आगे बढ़ नहीं पाते उन्नीस क्रियाओं के द्वारा अंतिम दो क्रियाओं के बिना आप और आगे बढ़ नहीं सकते बिंदु चक्र और सहसार चक्र का भेदन असंभव है कर्ज देखोगे तो पता चलेगा पहले सीखो उन्नीस क्रियाएं और लगो उसमें तो सब कुछ मालूम हो जाता है इससे कहां से किस क्रिया से कहां तक पहुंच पाए हमारे कहने से फायदा नहीं होगा हर क्रिया का स्थिति अलग अलग है किस क्रिया से किस चक्र चक्रक कैसा भेजन होता है कौन तो सिखाएगा इसे गुरुओं के चक्र में पढ़ना पड़ेगा ना निक गुरु इसे नहीं है क्योंकि खुल पात्र नहीं <laughs> ये समझ में आ जाएगी तो अपने आप तक तो जाएगी अपने अंदर पात्रता लाने का प्रयास होना जरूरी अगर ये बच्चा सोचे अरे स्कूल में कोई टीचर ही नहीं सब करें कुछ नहीं आंदे क्या पढ़ेगा बच्चा बच्चे को मान के चलना पड़ता है जो मेरे को पिछड़े सामने है यही सबसे बढ़िया है जो मैंने अंडा नहीं है न? आ आनंद सिखा रहे हैं ना बस यही मेरे लिए अभी आवश्यकता है हम मान के चलेगा वही आई सीख पाता आगे बढ़ता शुरू में ये खोजने लग जाए मेरे को पीएचडी पढ़ाने वाले पढ़ना है और वो लेक्चर बोलेगा बच्चा को समझेगा हर स्टेज का टीचर अलग होता है आप जिस स्टेज के हैं उस स्टेज के टीचर आपको तो मिल जाते हैं लेकिन आप उसको अनाजर करते हमें तो वो चाहिए और उस चक्कर में ना वो मिलेगा और सामने जो वो भी चलाएगा इसलिए पात्रता को अपनाने के लिए जिस में जो मिल रहा है, उनसे जो मिल जाता है उतना सीख लो उसे करो अपने आप अगला गुरु मिल है यदि हम भी सोचते हम लघु उससे पढ़ेंगे जो व्याकरण का सबसे टॉप अब पढ़ ही नहीं पाते जो सोच जाएंगे तो, तो, तो, तो पढ़ाएगा नहीं और पढ़ाएगा तो हमें समझ में आएगा नहीं मान लीजिए पीएचडी को पढ़ाने वाले व्याकरण कोई पीएचडी कराने वाले समझा कर लघु पढ़ाई है तो भाषा बोलेगा के बात बोलेगा हमें क्या समझ में आएगा लोगो देखो एन की नहीं समझ में आता कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आलम में बोलने लगता है हम सोचे क्या होता है तो कुछ कोई सिद्धांत को लगा करके घुस जाता है समझते समझते तो इसीलिए कौन किस स्तर का है तो कुछ स्तर के गुरु स्वतंत्र नहीं जाते भगवान छोड़ते हैं और उससे वो सीखो और आगे बढ़ने की क्या है ऐसी पात्रता बढ़ती है योग्यता बढ़ती है नहीं तो जहाँ वही रह जाओगे जिंदगी भर जन्म यू ही चला जाएगा गवा जाओ हाँ यह सत्यमस्ती आका लक्ष्य वो होनी चाहिए लेकिन वर्तमान में जो स्थिति जहा है जैसा जो प्राप्त हिसाब बढ़ती है उससे कुछ नहीं होगा और अंत में आप नादार पांची प्रक्रिया है नादारण पर मध्यमा वैखरी चतुर्दा विभक्त होकर नाद पर ध्यान करना है उसके विषय में बहुत सुंदर श्लोकों की तरह समझाया है कहाँ कैसे देखिए स्वापेक्षा शक्ति घातेन प्राणवायु स्वरूप मूलाधारे समुत्पन्ना पराक्ष नाद उत्तम सै चोर्धानी स्वाधिष्ठान विचृंभी पश्यमोति तथा शनै शन अनाहतेम समे मध्यमो अभी तथा तेर्धग विशुद्ध चार कोटि वैखरिया दार कॉटिगण मूलाधार सबसे पहले स्वात्चाशक्ति अपरिच्छाशक्ति के द्वारा बोलना चाहता हूँ संघर्ष संकल्प होता है तो मूलाधार चक्र में खलबली मचती है आपके आपकी इच्छा शक्ति बोलने की जब होती है उसी समय आपके मूलाधार चक्र में पराप्त शब्द की हो है स्वात्म इच्छा शक्ति घातना प्राणवायु स्वरूप है प्राणवायु का स्वरूप से मूलाधारे उत्पन्न इसका नाम पराक्ष पुत्तम उत्तम का जो नाज है परा नाम का जो नाज वहां पर प्रकट होता है फिर आपके प्राणों का प्रयास से सएच च नीता जब बोलने के लिए प्रयास करते हो है ना आप आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, आप है ना जब आप आभ्यंतर प्रयत्न होने लगता है तो परानाद जो है ऊपर उठ करके स्वादिष्ठान की ओर आता है जब उसका नाम हो जाता है जब तो मोला जो ऊर्दानी तो स्वादि तब तो तो उसका नाम पड़ा पश्चिम क्या क्षम अबापी पश्चिम तो नाम को प्राप्त हो जाता है ऊर्दम तो शनि शनि ही बस और ऊपर क्यों रहा पूरा कंटा बृष ऊपर जब लगता है तो वो कहाँ पहुँचा बुद्धि तत्व समेत अनाथ कौन तब तो आपका बुद्धि तत्व उसका संबंध होगा अब तक जो आप परारशंती में शब्द का आकार नहीं होता शब्द का कोई आकार प्राप्त नहीं होगा जब बुद्धि में आपका जो विचारित क्या बोलना चाह रहे हो कौ बोलना चाहते है तो बुद्धि संयुक्त तो और चक्र में जब आया हुआ जो स्थिति रहेगा मध्यगा जितना मध्यगा वहां पर उसका आकार भी अत्यंत सूक्ष्म है उसकी स्थल रूप तब मिलेगा जब कंठ कंट कालवादीगात होता है तो विसर्जन तो याराम कंटा हटाए ना आपने तब तो स्थानों तो के साथ जब वो प्राण वायु आपके टकराएगा तब तो उसकी स्थल रूप से होता है और बाहर आने पर आप कुछ कभी वो मध्यगा मध्यमो अभिदह मध्यवा का उसका पड़ गया के मध्य तथा देश और उससे भी और ऊपर जब आपका बाह्य प्रयत्न होने लगता है तो कंठ देश में आ गया या जाए चक्र वहाँ पर शब्द नाम वैखरी हो गया वैखरिया तथा कंठ शेष तालोष्ट दंत कंठ मूर्धा तालो कोष्ट दंत इत्यादि स्थानों से तो टकराता हुआ निकलता तो शब नाम शाम वही खा अक्र निरूपण में इसके बारे में संकेत दिया ओंकार समशील सुशीला कौन कर सकता है धारणा है आप कहते हमको सिखाने वाला नहीं है क्यों नहीं मिला क्योंकि आपके यहां यम नियम आसन प्रणायाम कुछ भी नहीं यम नियम समशिला यम नियम समय समय का भ्यास करने की शील वाला जो होता है ना वही व्यक्ति उस पुण्य शक्ति को पहचान पाता है वही व्यक्ति हुमरूपी बीज का इस्तेमाल करता हुआ उसको जागर कर आगे बढ़ा पाता है हर आदमी कर जो चार युग का स्वरूप है साक्षात दिखाई देता है सत्य युग में चाहने पर आके दिया करेता युग में मांगने पर दे और सूचना दिया मांगा पहुंच गया इतने युग और द्वापर युग में जाके मांगने पर दिया जाता जाना पड़ेगा उसके सेठ के पास जाओ और मांगो सब ले खाली हाँ, मैं जाके मांगने पर भी नहीं मिलती हाँ यही तो होता है ना संसार वो दिन भी थे जब पर्ची आके दिया करके चलो तो बंदा वे <laughs> आज ये भी दिन ना आ गए जाके पर्ची लेना पड़ पर। <laughs> क्या दुर्दशा है और क्यूँ सब क्या जो उन्हें खिलाने की इच्छा तो आप परिग्रह नहीं है ना अपरिग्रह का अभ्यास ना होने से परिग्रह करने की छुप जो लोग होंगे वो जाएंगे पश्चिम जब तुम्हारे अंदर अपरिग्रह नहीं है तुम क्या आकांक्षा कर रहे हो तुम्हें कोई योगी गुरु मिलेगा गधा गुरु मिलेगा उसको सच्चाइये खुद के अंदर यम नियम नहीं सब शास्त्र कहता यम नियम समील अपरिग्रह करना चाहिए आप अपरिग्रह वाला वृक्षा वाला संतुष्ट आकाशवृत्ति से जियेगा कहीं लाइन में थोड़े खड़ा होगा <laughs> कलयुग की दुर्दिशा में फंसे हुए लोगों को सच्चे योगी मिलना भी मुश्किल हमें ये सब खुद धोखे में है तो उसे धोखा देने वाला ही उसका आप सच्चे हो जाओ क्यों नहीं मिलता तीनों कालों में ईश्वर तो सब जगह है वही ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाए सब कुछ दे सकता है तो हो जो अच्छे वहां में भाषण देने के लिए अपने जीवन में जब तक नहीं उतारोग नियमों को कुछ नहीं होने वाला चाहे जितना आसन प्राणायाम वगैरह को करो उससे कोई फायदा नहीं होगा जमा नियम सब्सील है कहते हैं कि भाई नाद और बिंदु के बारे में लक्षण बता रहे थे नाद एवं घनीभूत क्वच्छ अभ्य बिंदुता वो तो घनीभूत है उसमें कारण स्वरूप में क्या है घनीभूतता है और बिंदु स्थिति नहीं जाता है केशाग्र को तागई का भाग रूप सूक्ष्म तेजवंश केश के अग्र को करोड़ भाग कर दो उसकी एक भाग रूप जो सूक्ष्मता है वह तेजवंश का नाम बिंदु है कितना सूक्ष्म अब तो परा कितनी हो कैसी होगी प्रज्ञान घने वैसे आवृत्ति रूपता है नहीं प्रज्ञान घन का मतलब क्या आवृत्ति रूपदा नहीं होता जर नाद जो शब्द घन स्वरूप है और शब्द में तीन के सूक्ष्मता आने का नाम बिंदु है और कला उससे भी सूक्ष्म है इन तीनों से अतीत हो जाना ही वास्तविक स्वरूप है नाद बिंदु कला के कार्य इन सब के बारे में ये कैसे अनुभव करना है इसका संक्षेप में कदम कर रहे हैं युत्र नाद नाद योग में प्रवेश कैसे पाया जाए पढ़ा मध्यमा वैखरी वही तो सभी का अनुभव सिद्ध है इसे कहते हैं जिस वैखरी में आपका मन लग जाए उसी से शालू कर उसका विकारण उसका विकारण कारण उसका भी कारण में स्वीया पहुंच जाए यत्र कादे लगती प्रथम मन तत्र तत्र स्त्री भूतवाते यत्रि वादे जो कोई भी शब्द ले लो जिसमें आपका मन लग जाए उसी में उसी की धारणा करना शुरू कर दिया बारम्बार उसी का श्रवण करना उसी का चिंतन करना उसी में समाहित होने का प्रयास करना त्र तीभूत उन शब्दों में स्थिर हो जाए पर क्या होगा दिन है, आप उसके साथ ताजात् उस कारण का आपको दर्शन हो जाता है विस्मृत सकल अंबा उसूल रूपता जो, जो बायु रूप वो अपने आप स्मृति को प्राप्त हो जाता है तो नादे दुग्धाम्बुव तब आपका मन उस नाद उसी प्रव प्रवेश कर जाता है जो हंस पक्षी का दूध मात्र प्रवेश होता है जल से समझ नहीं होता ई की सहसा चिदा विलीयते और एक क्रम चलते चलते चदाकाश का ना बिंद कलातीत तो स्वरूप में आप विलय को प्राप्त हो जाएंगे अर्थात आप अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं oh.